ना देऊं और ना छोड़ू एक गांव में दो दोस्त थे गांव वाले एक को ना देऊं के नाम से पुकारते थे क्योंकि वह किसी को कुछ देता नहीं था दूसरे को ना छोड़ू के नाम से बुलाते क्योंकि वह किसी का पीछा नहीं छोड़ता था एक दिन जोर से बारिश हो रही थी ना छोड़ू के पास छाता नहीं था उसने ना देऊ से छाता उधार मांगा वह तो आसानी से कुछ भी देने वाला नहीं था कहने लगा दोस्त मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहो अगर मैं छाता देकर अभी तुम्हारी मदद कर दूंगा तो तुम कभी भी छाता नहीं खरीदोगे जब भी पानी बरसेगा तुम मांगते ही ना मेरे प्यारे दोस्त उधार लेने की आदत छोड़ दो मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ तुम अपनी कलम ले आओ और उसे चिट्ठी लिखो ना छोड़ू चिड़ गया उसने दोस्त को सबक सिखाने की सोची सही मौके का इंतजार करने लगा आखिर वह दिन वह दिन भी आ गया एक दिन दोनों दोस्त पास वाले गांव में मेला देखने गए रास्ते में एक नदी थी उसके ऊपर एक लकड़ी का पुल था दोनों उस पुल पर चलने लगे अचानक नाथेव का पैर फिसला और वह नदी में गिर पड़ा वह तैरना नहीं जानता था बचाओ बचाओ वह चिल्लाया ना छोड़ू ने सोचा कि यही सही मौका है दोस्त मैं तुम्हें बचा सकता हूं मगर तुम फिर कभी भी तैरना नहीं सीखोगे हमेशा इस इंतजार में रहोगे की कोई आकर तुम्हें बचाएगा किसी भी तरफ खुद किनारे पहुंच जाओ कहते हुए वह आगे निकल गया नाथदेव को अपनी भूल समझ में आ गई उसने कहा दोस्त मुझे माफ कर दो अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो मैं डूब जाऊंगा आगे से मैं तुम्हें कभी भी उपदेश नहीं दूंगा ना छोड़ू को दया आ गई उसने ना देवू को बचा लिया उस दिन से दोनों गहरे मित्र बन गए गांव वाले दोनों को उनके असली नाम सूर्य और चंद्र से पुकारने लगे अब तो दोनों में बदलाव आ गया है ना तमिलनाडु की दो कथा